धरमदास साहेब कहते हैं हे गुरु महाराज आपको कोटि कोटी प्रणाम है करोड़ों करोड़ों अनंत नमस्कार है ठिकाने पे आ गई और मैं सुख सागर में पहुंच गया नमो नमो गुरु तुम शरणम नमो नमो गुरु तुम शरणम चरण छुवत गति मती सब पलटे कबीर साहब के जब चरण छुए मैंने तो मेरी गति मति पलट गई चरण गति मति सब पलटे जैसे पारस दे पारस देवे के लो ही कंचन वे यो सतगुरु कबीर साहब चरणों में मस्तक धरतई और हमारा भाग उदय रह गया मैं जाग्य। सीप को बरस परस स्वांति भई मोती जो उदाहरण दे रहे हैं जैसे सिपी है और स्वाति बूंद के लिए उपयासी जब बाहर आती है तो ऊपर से ब्रसात स्वाति नक्षत्र में पड़ता है उसको परसने के बाद में वो बूंद जो है मोती का रूप ले लेती है सीप को परस स्वांति भई मोती ऐसे मेरी आत्मा आपका उपदेश लेते ही हंस गति को प्राप्त हो गई शीप को परस शांति भई मोती और शोभित है सिर राजनम और जब मोती है जो राजाओं के सिर पर शोभामान होते हंसा हो काग बुद्धि ना से फिर कैसे हो मरणम कहते हैं के संतों के चरणों में जाने वाले व्यक्ति अवश्य बदलते हैं और वो कैसे भी नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी कैसे भी शराबी कैसे भी होते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे संतों के शरण में जाते जाते जैसे कहते हैं ना, नदी में घुड़ते घुड़ते घुड़ते और टोले भी गोल हो जाते हैं इसी प्रकार से संतों के चरणों में जाते जाते जाते हंस बन जाते हैं तो हंसा हो से फिर कैसे होवे मरणम कालीदास जी पंडित थे तो वो मूर्ख मूर्खों के बाप थे वो जिस डाली पे बैठते उसी डाली को तोड़ते थे काशी से दो चार पंडित आए उन्होंने ये हाल देखा रहे देखो मूर्ख देखना हो तो यहाँ है वो बकरियां आस में घूम रही थी वो जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था हंसने लगे वो विचार किया नीचे वाले जो लोग हैं मेरे को हंसते क्यों है बोले भाई आप कौन हो क्यों हंस रहे हो मैं आ, वो कह रहे हैं कि हम आपकी मूर्खता पे हंस रहे हैं अभी आप सीधे नीचे पड़ोगे तो नीचे आओ बुलाया को, नीचे आए, काक देख, बुला क्यों चरा रहा कि मुझे प्रलोभ दिया गया 12 साल होने वाले ससुराल की बकरिया चराओगे वो उसकी बेटी बनाएगा तो ऐसा हाँ तो पंडितों ने कहा कि भाई तुम हमारा संग करो नहीं तो तुम तो दुनिया में पूजित हो जाओगे तुम या क्या बकरियां चराते हो कि अच्छा ठीक है तो उसने त्याग दी बकरियां और वो काशी चला गया काशी जा कर के संगति का प्रभाव है वो ऐसा संतों का संग किया कि वो तो संस्कृत में महान विद्वान हो गया हाँ कालीदास जैसा काव्य कौन लिख सकता है काव्य वो लिखने लगा और बहुत बड़ा विद्वान हो गया उसकी जगह जगह परीक्षा हुई वो अंगूठा बताया और कई उसकी परीक्षा हुई फिर उसकी शादी हुई तो बड़े ऊंचे घरणे में तो संतों के संग में पार्षमी है लोहा कंचन हो जाए संतों के संग में संतों के संग में कागा भी हंसा बन जाए तो संतों की संगति हमेशा करनी चाहिए छूटे बंधन कर्म कटे सब पूर्ण पायो ज्ञान धनम हे सतगुरु कबीर साहब कोटि ब्रह्मांड के मालिक आप मेरे घर पदारे में आपका शिष्य बन गया और आपकी संगति से मैं हो गया धर्मदास साहिब कहते में मालूमाल हो गया ऐसा सतगुरु पूर्ण पाया जग का दुख क्यों सहनम कहत कबीर साह वे साधो आनंद मंगल हो रहे अब तो आनंद मंगल ही हो रहे